जब <गुण> इच्छुक होगी तो अंतकरण वाले होगे, बोलना होगा तो वाणी से होगा वाणी तो अंतकरण में होगी हैं? और जब बोलने की इच्छा होगी तो अंतकरण में होगी और उस इच्छा वाला जो है बोलने की इच्छा वाला जो है वो अंतकरण वाला है तो अपने आप हाँ का अंतकरण में अभ्यास करके ही बोलता है तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा का स्वरूप जो है वो अंतकरण नहीं है अंतकरण वन नहीं है इसलिए प्रमाण प्रमेय का जितना भी व्यवहार हो रहा है चाहे लौकिक व्यवहार और चाहे वैदिक व्यवहार व्यवहार मात्र ही देह इंद्रिय अंतकरण के द्वारा होते हैं और जब हम देह इंद्रिय अंतकरण के द्वारा संबंध बनाते हैं तब व्यवहार करते हैं हमारे पास में वृंदावन में एक सज्जन आते थे वैसे तो गुट थे पेशकार तो कलेक्टर के हम वृद्ध हो गए थे लड़ाई सौर वर्णी जरूर था और उन्होंने प्रस्थान त्रय का विधि पूर्वक अभ्यास किया था प्रथान त्रय माने ब्रह्मसूत्र गीता और उपनिषद उपनिषद ब्रह्म गीता और ब्रह्म एक नंबर उपनिषद दो नंबर गीता तीन नंबर ब्रह्म। तो क्योंकि उपनिषद और गीता के वचनों का ही इसमें करके तत्व निर्णय किया हुआ है तो वो कहते कि स्वामी जी हम तो ब्रह्म हैं संध्या बंधन कैसे करें अब संध्या बंदन का भी अच्छा है मैंने कहा मत करो जब तुम्हें ऐसा है कि हम ब्रह्म हैं संध्या बंदन कैसे करें? तो मत करो बोले तो अच्छा नहीं करते है फिर दूसरे के आए स्नु तो जी हमको तो जैसे खुलते रहने पर असंतोष होता है जाते रहने पर असंतोष होता है वैसे संध्या बंधन के बिना हमारी अंतरात्मा मानती नहीं है बचपन से लेके आठ बरस की उम्र में गंगों को हित हुआ और मैं सत्तर बरस का हो गया मैंने कभी संज्ञा बंधन नहीं छोड़ा अब हम छोड़ते हैं तो हमको तो जैसे भीखे प्यार रहने पर असंतोष होता है से होता है हम नहीं रह सकते गंगा बंधन को तो मैंने कहा तो बोले कि फिर कैसे करे बोले तो को गोत्र अमुक शर्मा हमारे तो कहानी जी मैं अमुक गोत्र तो नहीं हूँ हमारे तो गोत्र ही नहीं है मैं अमुक शर्मा नहीं हूँ मैं तो ब्रह्म हूँ फिर कैसे कर एक बात आप बोले कि अच्छा ऐसा संकल्प करते हैं जब्यपि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप ब्रह्म में हूँ तथा व्यावहारिक दृष्टि से देह इंद्रिया का अपने में अभ्यास करके और अध्यारोपित दृष्टि से अपने को ब्राह्मण मान करके अमृत गोप्रमु शर्मा में अब ये देखो ये जितने व्यवहार हैं ये देरी से तो होते हैं नश्न करता है विधि होगा तो कर्ता के लिए निषेध होगा तो कर्ता के लिए और, तो और मोक्ष परक जो शास्त्र है वे बेटी तो सुबंध में नहीं हो प्राण में नहीं हो मनोमय नहीं हो विज्ञान में नहीं हो तो जो अज्ञानी है और कोश से तादातिया अन्न है उसी के लिए तो होंगे ना क्योंकि अज्ञान मिटाने के लिए ही तो ज्ञान शास्त्र बोलता है यदि अज्ञान हो नहीं तो ज्ञान शास्त्र बोले कैसे तो वो भी अज्ञानी के लिए तब फिर ये बात हुई ये जितने विधि प्रतिषेध और मोक्ष परक शास्त्र हैं ये अज्ञानी के लिए हैं जैसे देखो है तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए रास्ते में तख्ती लगाई जाती है ये रास्ता कहा जाता है जो जानते हैं वो तो तख्ती की ओर देखते ही नहीं है तो ये नहीं रास्ता कहा जाता है अच्छा जो अमरूद जानता है अब तुम ला के एक अमरूद हमको जो है ना एक और जी एक है हमको बताओ इस तो हमको क्या मान के बताते हैं तो शायद स्वामी जी से न पहचानते सभी ने बताया हमको पहचान कराते हो ना न जैसे पुरुष की पहचान कराते हैं स्त्री की ये अमुक मेन साहब के ये पति हैं बताते हैं तो हम मेन साहब को जानते हैं उनके पति को तो नहीं जानते हैं तो संबंध के द्वारा ज्ञान कराते हैं तो जहाँ अज्ञान होता है वही तो ज्ञान कराया जाता है ना इसलिए ज्ञान शास्त्र भी अज्ञान काल में ही चरितार्थ होता है ज्ञान कार के लिए ज्ञानी के लिए ज्ञान शास्त्र चरितार्थ नहीं होता है अब इस पर महाराज वो प्रश्न उठाया बड़ी भारी क्रांति हुई ना में ही लिखा ऐसे बोला शास्त्र ज्ञानी के लिए नहीं होते ना ये बात है ने नहीं लिखिए और तो अभी भी वैदिक है ऐसे मैंने वो बात ध्यान में रखना कि वेद ही कहता है संविधान कहता है कि यदि सारा है न सारी लोक सफाही संविधान भंग करने पर उतारू हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करे बोले संविधान से बनी हुई लोकसभा को ही भंग कर दे और यदि प्रधानमंत्री संविधान का भंग करते हो तो तो प्रधानमंत्री को ही निकाल दे मंत्रिमंडल ही भंग कर दे तो ये मंत्रिमंडल भंग करना भी है संविधान में ही मंत्रिमंडल बनाना है और संविधान में ही मंत्रिमंडल भंग करना है ना अगर अच्छा यदि राष्ट्रपति अमुक प्रकार का आचरण करे तो वो संविधान का संरक्षक है परंतु सब लोकसभा को है न संसद को ये अधिकार है कि अमुख व्यवस्था में यदि राष्ट्रपति किसी संदेश से मिल जाए तो है न तो हमारी संसद को ये अधिकार है कि राष्ट्रपति को सदस्य करते और दूसरा राष्ट्रपति दूसरा राष्ट्रपति चुन रहे ये अधिकार कहाँ से आया ये संविधान से आया है तो नारायण प्रश्न ये है कि यदि प्रमाण है तो वो अज्ञानी के आश्रय नहीं रह सकते प्रमाण प्रमाण माने तो होता है ज्ञान प्रकाश ऐसा तो प्रमाण अज्ञानी के लिए हैं और अज्ञानी नहीं रहते हैं ये तो प्रमाण और प्रमेय के जा, कार्य के साथ बोले तो जब भी प्रमाण है तो अज्ञानी में नहीं रहना चाहिए और जब अज्ञानी है तो उसमें प्रमाण कैसे रहेंगे जो अज्ञानी है सो प्रामाणिक नहीं और जो प्रामाणिक है सो अज्ञानी नहीं ये प्रमाण और अज्ञानी कथम तो और प्रथम पुनर्विद्यालत विषयाणी प्रत्यक्षाधीन प्रमाणाणी शास्त्राणी को थी थी ये, ये ज्ञानी है तो उसके पास प्रमाण नहीं क्योंकि भ्रष्टा श्रोता ममता द्राता जो है उसी को तो प्रामाणिक बोलते हैं और जो भ्रष्टा श्रोता ममता घराता है वो थोड़ा तो विद्यावान नहीं है तो बोले इस पर बड़ा विचार किया तो बात ये है कि वस्तु को ठीक ठीक पहचान इससे प्रमा कहता है परमा माने दिखा तत्व परिच्छेद का नाम प्रमा तत्व परिच्छेद क्या हुआ उन्होंने असत्व से तत्व को अलग कर लेना है ना असत्य से सत्य को अलग कर लेना मृत्यु से अमृत को अलग कर लेना अनेक से एक को अलग कर लेना अतत्व से तत्व को अलग कर लेना ये जो तत्व का विवेक है इसी का नाम तो प्रमा है विद्या है उसी के साधन है ये प्रमाण तो कथम अविद्यागत विषयाणी प्रमा तो तब तो हो जब तत्व की पहचान है न्यायावंतम प्रमाणान्य आश्रयते प्रमाण अविद्यान के पास नहीं रहते तत्कार विद्या विरोधित्वा क्योंकि प्रमाण से जो विद्या रूप प्रमा उदय होती है जो तक ज्ञान होता है वो अविद्या को नष्ट कर देता है तो यदि प्रमाण भी अविद्या में हों तो प्रमाण से जनित विद्या अविद्या को कैसे बितावे और तो इसलिए अभिद्यावार में प्रमाण नहीं होना चाहिए और प्रामाणिक में अविद्या नहीं होनी चाहिए अब इस पर ये विचार करते हैं बड़ी बढ़िया विचार है आप प्रमाता किसको कहते हैं तो जो प्रमा के प्रति स्वातंत्र जिसमें हो उसी को प्रमाता बोलते हैं। अब है अभुर पक्ष का अभिप्राय बताते हैं तो प्रमाता तो स्व होता है कैसे तो स्वतंत्र तो होता क्या स्वतंत्र तो होता है उसका इतिपर कारका प्रयोजित समस्त कारका प्रयोग प्रमाता उसको बोलते हैं है तो ना? प्रमाता उसको बोलते हैं कि सारी इंद्रिया उसको अपनी इच्छा से न चला सके वह अपनी इच्छा से सब इंद्रियों को चलावे तब प्रमाता होता है इतर कारक का प्रयोग हो करके सर्व कारक प्रयोगता होना ये प्रमाता का लक्षण है वो तो आख से न देखा जाए तो आख लाल की काला, पीला न बता सके लेकिन आख से वो चाहे जिस चीज को देख सके आख से काम से नाक से दूसरी इंद्रियों से इंद्रियों से वो चलाया न जाए वो इंद्रियों को चलावे उसका नाम प्रमाता होता है स्वातंत्र इंद्रियों के चलाने में उसका स्वातंत्र होना चाहिए अच्छा एक बात आपको अभी साधारण एक होती है माता माता माता तो आप जानते हैं बहुत सारी बैठी हैं माता और मेर होता है क्या उसका बेटा माता माता और मे अच्छा ये देखो ये जो माता और पुत्र का जो व्यवहार है इसमें पुत्र से माता की सिद्धि होती है कि माता से पुत्र की सिद्धि होती है ये दोनों व्यवहार है हो। जो पंचभूत रूप या प्रकृति रूप जो वस्तु है या ब्रह्म रूप जो वस्तु है उसमें न माता है न बेटा है अखंड सत्ता में माता और मे कहा है तो जैसे समझो दर वर्ष को जो विज्ञान से कुछ है अखंड सत्ता है उसमें माता भी मे है क्योंकि किसी न किसी माता की पुत्री है।, है और मे भी माता है क्योंकि किसी न किसी होने वाले बच्चे का पिता है वो तो भी माता है तो असल में धातु में माता की आकृति बनती है और मेह की आकृति बनती है एक सोना तो माता की शक्ल में बना दो बेटे की शक्ल में बना दो लेकिन सोना सोना है उसमें न माता सच्ची है न बेटा सच्चा है तो माता और मेह का जो व्यवहार है वो एक कृत्रिम आकृति के आधार पर है जो मूल तत्व स्वर्ण है उसमें माता और पुत्र का व्यवहार नहीं है कई सी प्रकार ये जो अखंड ब्रह्म तत्व है नारायण इसमें प्रमाता और प्रमेय का मैं जानने वाला और ये जाना जाने वाला है और मैं जाना जाने वाला और ये जानने वाला ये सारे के सारे व्यवहार जो है ये दशा में ही होते हैं तत्व ज्ञान की दृष्टि से तत्व दृष्टि से तात्विक रूप से नहीं होते अब इस प्रसंगों पर कल लेंगे भगवान ने कहा कि प्रमाण और प्रमे जितने भी व्यवहार होते हैं लौकिक और वैदिक सब अविज्ञान को विषय करते हैं लोग लौकिक व्यवहार मेंतिरोध की आवश्यकता पड़ते हमें आज समझदार होना चाहिए और अपने व्यवहार के परिणाम को फल को नतीजे को वो समझ सकता है व्यवहार करने वाले को इतनी समझ जरूर होनी चाहिए उसने हर दात में वेद में कैसे लिखा है यही पता लगाने की आवश्यकता नहीं है और तो परलोक के लिए के जो हार होता है तो उसमें तो कर्म का और फल का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है प्रत्यक्ष संबंध जहां फल का नहीं होता वहां अन्याय विक्रेत की दृष्टि जो है वो काम नहीं देती है। तो यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा तो जिससे स्वर्ग मिलेगा वो यज्ञ है तो ये बात हम स्वीकार था करती है केवल शास्त्र के द्वारा तो हम इसमें युक्ति लगा सकते हैं बिना शास्त्र के युक्ति नहीं लगा सकते हैं तीसरी बात होती है आत्मा परमात्मा के संबंध में तो उसमें न तो लौकिक लाभ की जितनी काम देती है और न तो विधि से ये करो तो ये मिलेगा और ये करो तो ये मिलेगा ये तो वस्तु की पहचान है जैसे एक ये देखने के लिए इसमें क्या क्या चीज है खोज करता है परन्तु खोज करने में भी उसकी दृष्टि ये रहती है कि जब उसकी खोज पूरी हो जाएगी तो इससे क्या लाभ उठाया जा सकेगा या किस हानि से बचा जा सकेगा अन्य वस्तु की जो खोज होती है लौकिक वस्तु की जो खोज होती है वो लाभ हानि को दृष्टि में रख करते ही होती है परंतु स्वरूप भूत बच्चों की जो खोज है ये और खोजों से बहुत सुरक्षा है अपने को जान के भोगना नहीं है अपने को जान के करना नहीं है अपने को जान के राज करना नहीं है अपने को जान के द्वेश करना नहीं है अपने आप से ज्वेत हो नहीं सकता अपने आप से राज तो है राजद्वेश करने के लिए तो अपने को जानने की कोई जरूरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में अपने आप को जानने के लिए विचार का उदय शुभ ढंग में होता है जो राहत करने के लिए किसी को जानना चाहते हैं कि दूल्हे को समझ ले कैसा है तो ब्याह करेंगे या इस आदमी को समझ लें कि कैसा है तो इसको छोड़ देंगे वे ऐसे लोग जब आत्मा को समझने के लिए चलते हैं तो जो व्यक्तिगत लाभ हानि पर दृष्टि होने के कारण व्यक्त और अव्यक्त का जो अधिष्ठान तत्व है उसमें बुद्धि प्रवेश नहीं करती है तो मोक्ष शास्त्र जो है वो तत्व है। समय अतत्व से तत्व को अलग करके अतत्व से तत्व तत्व को अलग करके अयथार्थ से यथार्थ को अलग करके यथार्थ की जो समझ है वो तो मोक्ष शास्त्र है और क्या करना क्या नहीं करना इसकी जो समझ है ये धर्मशास्त्र है आचारशास्त्र और दुनिया में कैसे हानि लाभ होगा ये विचार लौकिक है जितने प्रमाण प्रमेय के व्यवहार हैं कुछ लौकिक लाभ हानि की दृष्टि से हैं और कुछ विधि से दृष्टि दृष्टि से है कि क्या करना क्या नहीं करना उसमें भी फल पर दृष्टि मुक्त नहीं है ये नहीं कि नरक का जो ज्योरा दिया जाता है वो ज्यो का त्यों वैसे ही नरक हो ये जरूरी नहीं है मुस्लिम संप्रदाय का नरक अलग ढंग का है ईसाई संप्रदाय का नरक अलग ढंग का है हिंदू संप्रदाय का नरक अलग ढंग का है दोनों के स्वर्ग भी अलग अलग ढंग से है ये तो आप जानते ही होंगे है नूर होती हैं और नगमे होते हैं और, हैं? और सुरा होती है और सुंदरी होती है तो, विभिष्ट भी तरह तरह के होते हैं तो उनके रूप के यथार्थ वर्णन में शास्त्र का तात्पर्य नहीं होता उनके लोभ से विवित कर्म का आचरण करे मनुष्य इसमें शास्त्र का तात्पर्य होता है जैसे बच्चे को अगर कहें कि तुम ये काम करके ले आओ तो तुमको पेड़ आ देंगे तो उनको पेड़ा खिलाने के लिए काम करने को नहीं कहते काम करने के लिए पेड़ा खिलाने को कहते हैं ये तो मैं आपको ध्यान में आ रखते माने मनुष्य का उद्देश्य उसके काम लेना है मनुष्य का उद्देश्य उसको पेड़ा खिलाना नहीं है हालांकि काम करने पर पेड़ा भी खिलावेगा लेकिन अभिप्राय यही है कि वो अच्छा काम करे तो ये जो स्वर्ग और नरक के शास्त्र हैं उनका अभिप्राय मरने के बाद नरक और स्वर्ग में जाने से नहीं है है ना? स्वर्ग प्राप्त कर्म प्रशस्त होते हैं उनको करना चाहिए और नरक प्राप्त कर्म निंदित होते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए कर्म की प्रशस्ति में और कर्म की निंदा में माने विधि के अर्थ में और निषेध के अर्थ में उनका तात्पर्य है अर्थवादिबम पदार्थ्यामी सुग्रम खंड लड्डू का खंड मोट का बेटा नींद का काढ़ा जरा पी लो एक बार तुम्हें कड़वा लगेगा लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊंगा तो मनुष्य का तात्पर्य काढ़ा पिलाने में है लड्डू पिलाने में नहीं है यहाँ कर्म मुख्य है फल मुख्य नहीं है बच्चे की बुद्धि में जो फल है तो विधि और निषेध के जो शास्त्र होते हैं आप इस दृष्टि से अगर विचार नहीं करोगे तो हमारी पुरानी बातों को तो बिल्कुल समझ ही नहीं सकोगे उसके लिए दो हजार पांच पुरानी भाषा पढ़नी पड़ती है उसमें व्यंजना क्या होती है अविधा क्या होती है लक्षणा क्या होती है नियम क्या होता है परिसंख्या क्या होती है अर्पवाद क्या होता है ये सब समझना पड़ता है सब पुराने ढंग की जो बात है वो समझ में आते है तो ये विधि निषेध शास्त्र है और मुख्य शास्त्र है मोक्ष शास्त्र जो है वस्तु असल में वस्तु क्या है सत्य क्या है सत्य सक्ट्य सत्य क्या है तो ये तीनों ही शास्त्र अज्ञानी को विषय करते हैं मानो जानता है उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है बच्चे को अब मालूम हो गया कि आग में हाथ नहीं डालना जल गया इसका, बार फिर नहीं डालेगा अब उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि बेटा आग में हाथ में डालना और जिसको मालूम हो गया कि जगह जहाँ का आदि कैसे करना चाहिए अब उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है उसको तो मालूम है और जिसको सच्चो ज्ञान हो गया उसको सच्चोपदेश करने की भी जरूरत नहीं है तो अब अब कोई आदमी ऐसे बाजार में चलता आ गए बोले अरे भाई ये सब वेदांत वेदांत जितने हैं ना ये सब अज्ञानियों के लिए है बहुत बढ़िया तुम तो अज्ञानी नहीं होना जरा ये देख लो जो लोग ये कह के वेदांत श्रवण का निषेध करेंगे कि ये तो अज्ञानी के लिए है और हम अज्ञानी नहीं हैं, हैं? तो अगर वो अपने को धोखे में नहीं डालते हैं उनका अंतकरण यदि सत्य का पक्षपाती नहीं है अपनी परिस्थिति को वो नहीं देख सकते हैं तो उनके लिए कुछ कहना नहीं है परंतु जिनको बंध मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करना है आत्मा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है यथार्थ यथार्थ को समझना है उनके लिए वेदांत प्रण की आवश्यकता है अब ये प्रश्न उठाया कथम पुनः अविज्ञावत विषयाणी प्रत्यक्षादी प्रमाणा शास्त्रांत हरे हरिराम ये प्रत्यक्ष आदि माने प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने प्रमाण हैं जी सब अविद्यावान को विषय करते हैं अविद्यावान अध्यासवान आत्मा विषयों सांसान अभ्यास वाला आत्मा जो दे इंद्रियों के साथ एक में बैठ करके बैठा है एक में मिल करके जो बैठा है उसके लिए उसके लिए है अब इस पर्वे को प्रश्न करते हैं क्या कहते हैं कि आप ये बताओ कि ये तो साफ साफ मालूम पड़ता है कि जब हम देश आपसे देखते हैं तो नेत्र वृत्ति से तादातम्य पन्न होकर के ही आपसे देखते हैं ये तो प्रत्यक्ष है बिना अभ्यास के तो मैं देखता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता मैं सुनता हूं मैं सुनता हूं मैं चढ़ता हूं मैं चूता हूँ ये तो जब इन इंद्रियों के गुण धर्म को अपने ऊपर आरोपित करेंगे तब मैं देखता हूं मैं सुनता हूं मैं चढ़ता हूं होगा और नाख देखती है काम सुनता है ना सुनती है ये बात तब होगी जब हम अपने आप को मिला देंगे माने आत्मा है ज्ञान स्वरूप जब वो इंद्रियों से मिलेगा तब हम कहेंगे कि इंद्रिया ज्ञान प्राप्त करती हैं। और जब इंद्रियों को हम अपने ऊपर आरोपित करेंगे तब हम कहेंगे कि मैं देखता हूँ मैं सुनता हूँ इतने तरह अभ्यास हुआ ना मैं कर गया इंद्रियों पर और इंद्रियां चल गई मेरे ऊपर तब इंद्रियां देखती हैं ये व्यवहार होगा इंद्रियां जानती हैं ये व्यवहार होगा और मैं जानता हूँ ये व्यवहार होगा इंद्रिया आई मुझ में तो मैं जानता हूँ और मैं गया इंद्रियों में तो इंद्रियां जानती हैं मैं और इंद्रियों को मिलाए बिना ये व्यवहार नहीं चल सकता जो तो निर्देश है ऐसा क्या मानते हो है है? अगर इंद्रिया करते हैं मानो देखो इंद्रियां है यानी और मैं हूँ ये मालूम करता है की नहीं तो अगर इंद्रियां ही देख लेती सुन लेती सुन लेती सुन लेती तो सब इंद्रियों के धर्म का अपने ऊपर आरोप कैसे होता सबके आंख देखती है मैं देखता हूँ ऐसा नहीं बोल सकते तो काम सुनता है मैं सुनता हूँ ऐसा नहीं बोल सकते मान इंद्रियों के अनेक होने पर भी मैं एक हूँ तो अनेक इंद्रियों का धर्म मैं अपने ऊपर आरोपित करता हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ आत्मा तो गंथ को भी जानता हूँ स्वाद को भी जानता हूँ शब्द को भी जानता हूँ इसलिए मैं एक ही सब इंद्रियों पर सवार होकर के इंद्रिय वृत्तियों पर सवार होकर के तब तो जानता हूँ की ये अभ्यास तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है फिर भी थोड़ा इस पर विचार करें कि ये कैसे ये अभ्यास जो है प्रत्यक्ष किस प्रमाण से कैसे मालूम पड़ता है तथापि तो पुनर कथम के प्रमाणे न अविद्यावत विषय इस बात पर विचार करें कि ये अविद्यावान को विषय कैसे करते हैं अथवा पूछने का अधिक प्राय दूसरा यदि ही अविद्यावत विषयाणी कथम प्रमाणा स्थित यदि ये अविद्याम को ही विषय करते हैं तो प्रमाण कैसे हैं? प्रमाण है जो शुद्ध वस्तु का साक्षात्कार करावे और यदि प्रमाण आने प्रथम अविद्यावत विषय आने क्यू यदि ये, ये प्रमाण है तो अविद्यान को विषय कैसे करते हैं हैं? और अविद्याम है तो प्रमाण कैसे हैं? तो अब इस प्रश्न इस व्यवहार इस व्यवहार की उपत्ति के लिए आगे का प्रसंग प्रारंभ करते हैं भानुतिकार ने इस प्रसंग में लिखा कि तो देखो यह यथार्थ ज्ञान क्या होता है आपको तो मोर एक बात सुनाओ ये चीज जो हमारे हाथ में है ये झूठी भी हो सकती है और सच हो सकती है लेकिन हमारा जो जानना है वो झूठा तक नहीं होता है आप विषय से अलग करके ज्ञान को देखो तब मालूम पड़ेगा लेकिन सिर्फ ने चोर दिखा तो झूठा चोर देखा दिखने वाला चोर झूठा था परंतु दिखना भी झूठा था क्या है न माने विषय के मिथ्या होने पर भी विषय के अजथार्थ होने पर भी ज्ञान अजथार्थ नहीं हो जाता क्योंकि विषय तो बीत रहा था नारायण सीर्थ ना। में सूर्थ में विषय हो जाए ना हो जा। लेकिन ज्ञान तो अपने आप में था वो झूठा कैसे होगा अच्छा सपने में जो चीज सीखी सपने में आपको हाथी दिखा उस सपने में हाथी नहीं था ये तो ठीक है सपने का हाथी दिखता था परंतु आपसे तो कोई कहे ये भी नहीं तुमने हाथी हाथी कुछ नहीं देखा झूठा ही बोलते हो तो आप तो उसकी बात कैसी लगेगी देखो ये हम तो झूठा कहां था आप कहते हैं कि स्वप्न का हाथी झूठा था ये तो थी परंतु मैं झूठा नहीं हूं है ना? हमने सचमुच साथ ही देखा था हमारा देखना सच्चा है साथ झूठा है देखो ये क्या हुआ ये विषय से ज्ञान का विवेक हुआ विषय झूठा हो सकता है ये देखो विषय दूर भी हो सकता है निकट भी हो सकता है परंतु ज्ञात ज्ञान दूर और निकट दोनों को जानता है ये बात आपके मालूम है एक चीज आपका एक रिश्तेदार है वो लंदन में हो सकता है और वो हिंदुस्तान में हो सकता है परंतु आपका ज्ञान आपके हृदय में है कि वो लंदन में है कि हिंदुस्तान में है तो रिश्तेदार के दूर या निकट होने से ज्ञान दूर निकट नहीं होता वो तो आप, आप ही हैं वो ज्ञान जिससे मालूम बढ़ता रहे बेभगवा अच्छा कोई बात कल की हो सकती है 5000 हजार पहले की हो सकती है 5000 हजार के बाद बारे में आप पूछ सकते हैं आज के बारे में भी पूछ सकते हैं लेकिन ज्ञान जो आपका है नो पांच हजार बरस बाद का नहीं है पहले का नहीं है इस समय है है ना? बल्कि यह समय भी उसी से मालूम रहता है आप ज्ञान के बारे में ये बात जानते हैं ना ज्ञान घड़े का हो कपड़े का हो ये अलग अलग हो सकते हैं स्त्री का हो पुरुष का हो स्त्री और पुरुष अलग अलग हो सकते हैं लेकिन रोशनी एक ही है जैसे एक ही दर्द की रोशनी में स्त्री पुरुष दोनों दिखते हैं वैसे जैसे एक ही आंख से स्त्री और पुरुष दोनों दिखते हैं वैसे एक ही ज्ञान से स्त्री और पुरुष दोनों दिखते हैं स्त्री और पुरुष अलग अलग हैं परंतु ज्ञान एक है हैं अंधकार और प्रकाश अलग अलग हैं पर तो दोनों का ज्ञान एक है समाधि और विक्षेप अलग अलग हैं पर तो दोनों का ज्ञान एक है धर्म धर्म अलग अलग, अलग हैं पर तो दोनों का ज्ञान एक है झूठ और सच अलग अलग हैं पर तो दोनों का ज्ञान एक है आ, तो विषयगत जो धर्म है वो विषय के प्रकाशक पर आरोपित नहीं हो सकते सामने वाली चीज में जो अच्छाई बुराई है, है सामने वाली चीज में जो अच्छाई बुराई है वो देखने वाले में आरोपित नहीं हो सकते तो देखने वाला तो ये इंद्रियां भी सामने है वो ये अंतकरण भी सामने है इंद्रियों का अच्छा होना या बुरा होना आप हमारी तेज है आप हमारी मंदी है हमारे आंख ही नहीं है आपके होने ना होने मंदी होने तेज होने का असर आपके ज्ञान पर नहीं है ऐसे अंतकरण इनका सोता है इनका जागता है कि सपना देखता है इसका असर भी आपके ज्ञान पर नहीं है तो जब ज्ञान और विषय जब दोनों का अभिवेक करके दोनों को एक में मिलाते हैं ज्ञान और अंतकरण को मिलाते हैं ज्ञान और इंद्रियों को मिलाते हैं ज्ञान और देह को मिलाते हैं ज्ञान और विषय को मिलाते हैं ज्ञान और काल को मिलाते हैं ज्ञान और देश को मिलाते हैं ज्ञान और जाति को मिलाते हैं ज्ञान और व्यक्ति को मिलाते हैं तो ये दो चीज का मिश्रण हो जाने से चेतन को दृष्टि जड़ समझ लेना और जड़ को चेतन दृष्टि समझ लेना इस अभ्यास के कारण ही सारे के सारे व्यवहार होते हैं तो अब देखो प्रमा क्या है प्रमा का स्वरूप है यथार्थ ज्ञान प्रमा प्रमा माने यथार्थ ज्ञान यथार्थ और यथार्थ वस्तु को अलग अलग करना इसको बोलते हैं यथार्थ वस्तु को जानना इसका नाम प्रमा है प्रमा बना और इस प्रमा के कारण है साधन है प्रमाण तो भला वो अविद्यावान को विषय करते हैं तो अविद्यावान नाविद्यावंतम प्रमाणानी आश्रय से प्रमाण का आश्रय अविद्यावान नहीं है विद्याया अविद्या विरोधित्वाद क्योंकि प्रमाण का जो कार्य है प्रमा यथार्थ ज्ञान वो तो अविद्या का विरोधी है ये ये पूर्व हो देखो है न ये प्रश्न उठाया प्रश्न उठाया ये ये कहते हैं कि सारे प्रमाण अविद्यावान के हृदय में है कैसे कर दो प्रमाण के साथ अपने तो मैं करके प्रमाता बन बैठे मैं प्रमाण से जानता हूँ कि ये घड़ी है मैं प्रमाण से जानता हूँ कि ये पोती है प्रमाण क्या है दरिया यथार्थ ज्ञान, ज्ञान अंतकरण यह है कि पोती है घड़ी है मैं पोती को घड़ी को देख रहा हूँ जान रहा हूँ ये यथार्थ ज्ञान है तो प्रमाण से यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है और वो हृदय में रहता है, है? तो जिस हृदय में अविद्या रह रही है उसी हृदय में प्रमाण रह रहे हैं है, और उसी हृदय में प्रमाणजन्य विद्या भी रह रही है तो विद्या और अविद्या ये तो परस्पर विरोधी हैं, एक में नहीं रह सकते इसलिए आचार्य ने ये प्रश्न उठाया कथम पुनर्विद्यावत विषयाणी प्रत्यक्षा दीने प्रमाणा नहीं ये प्रश्न इसलिए उठाया था तो इस बात को मान लो जैसे तैसे करके जैसे तैसे करके जसा तथा करके इस बात को मान ले लो अंत चरण में विद्या और अविद्या संसार के विषय में विद्या और अविद्या दोनों रहती हैं ये बात मान लो लेकिन शास्त्र के बारे में ये मानना हे भगवान ये शास्त्र जो है ये तो पुरुष हितानुशासन परानी मनुष्य की भलाई के लिए ये अनुपन तो करते हैं और अविद्या प्रतिपक्षतया नारिद्यावध विषयानी ये तो ब्रह्म विषयक अविद्या को भी मिटाने वाले हैं इनको तुम कैसे कहते हो कि ये अविद्यान के हृदय में रहते हैं और अविद्यावान के विषय में होते हैं इनका आश्रय भी मूक ऐसे अज्ञानी और इनका विषय भी अज्ञानी ये जब शास्त्र बोलते हैं कि हे मनुष्य तू ये कर और ये मत कर तो वो अज्ञानी को करने न करने के लिए बोलते हैं कि ज्ञानी को बोले तो अज्ञानी को बोलते हैं उस तो शास्त्र का विषय अज्ञानी हो गया और जिसको ये आस्था बड़ी बनी हुई है कि ऐसा करना तो चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए उस कर्म शास्त्र हृदय में वृत्ति रूप से विराजमान जो कर्म शास्त्र है अथवा तत्वशास्त्र है उसमें आरूढ़ होकर के और ये समझाने की कोशिश कर रहा है दूसरे को कि हे बेटा तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो तो बेटा वाला हुआ कि नहीं है अच्छा गुरु ने जब केला वाला अपने को बनाया केला वाला बना है ना केला वाला जब बना है ना और शास्त्र वृत्ति वाला बना कार्य ये ज्ञान इसको तो नहीं होगा तो धुनधन में रहेगा नरक में रहेगा मर जाएगा है ना असल में तत्व की दृष्टि में तो अपनी आत्मा के सिवा दूसरा कोई है नहीं तो ये बात बड़ी विलक्षण है, है ना पहले संसार को सच्चा मानो उसमें संसारी को मानो उसमें अज्ञानी को मानो उसमें बंद-बंद को मानो और फिर उसको छुड़ाने के लिए उपदेश करो तो प्रचारक बन गए गड़रिया बन गए और महात्मा देखवाह इस बेपरवाह देख अपनी जगह पर बैठा है जिसको हजार बार गर्ज हो कि हम ज्ञानी हैं वो खुद माने कि हम अज्ञानी हैं, हम बद्ध हैं हम दुखी हैं, हम जन्म मरण वाले हैं कहे महाराज कृपा करके हमारा बंधन चुना दो हमारा ज्ञान मिटा दो तो उसकी बात सुन के ज्ञानी हाथ देता है परमानंद स्वरूप तू नहीं तो मैं तो कले अरे बेटा तू बद्ध नहीं है तू अज्ञानी नहीं है तू जन्म मरण वाला नहीं है जो मैं हूँ सोई तू है अपने को तो क्यों ऐसा मानता है है ना? पहले उसको अज्ञानी बनावे, लग्ध बनावे, दुखी बनावे, जन्म मरण वाला बना लो रोग रोग रोग पैदा करने वाली जड़ी बूटी डाले और जब रोग पैदा हो जाए तब उसको क्या अच्छा करे ऐसा डॉक्टर तत्को ज्ञानी नहीं है वो किसी को मरने जीने वाला नहीं मानता वो किसी को दुखी नहीं मानता वो किसी को अज्ञानी नहीं मानता उसका तो सब अपना स्वरूप है परंतु अपना स्वरूप होने पर भी जब भी कोई रोता हो है। आ, कि महाराज हम दुखी हैं, अज्ञानी हैं, मरने वाले तो उससे बात करे तो करे और नहीं तो न करे तो न करे क्यों ये अपना स्वरूप ही है आ, ये कागरियों वाला मिशन दूसरी चीज है बोला वो वो पारमार्थिक संस्था नहीं है व्यवहारिक समाज से भी संस्था है हम मानते हैं उसके महत्व को स्वीकार करते हैं परंतु वो व्यवहारिक समाज से भी संस्था है वो परमार्थ बोधक और तत्वज्ञ तत्वज्ञों की संस्था नहीं है हर पुरोहित तत्वज्ञ नहीं हुआ करता हर मौलवी तत्वज्ञ नहीं हुआ करता हर पादरी तत्वज्ञ नहीं हुआ करता तब वक्त दूसरे होते हैं और ये अपने अपने मजहब के है ना चंदन लगाना तो खड़ाई लगाना खड़ा नहीं और चंदन लगाना तो कड़ाई लगाना खड़ा नहीं है ना खड़ा चंदन तंथ है ये आड़ा चंदन तंथ है बोला और ये दाढ़ी तंथ है ये चोटी तंत्र है और ये चोटी कटाना तंथ है और चोटी रखना तंत है बोला इसका तत्वज्ञ के साथ इसका कोई संबंध नहीं है तो तत्वज्ञ तो वो नहीं होता जो भेड़ कराने के लिए जाए भाई आर्थिक उन्नति करो देश की वो एक बात है उसमें नेतृत्व है।, है ना? समाज सेवा करो उसमें नेतृत्व है है ना? नैतिक समाचार का प्रचार करो तो वो एक नेतृत्व है वो ज है वो वर्ग है वो संत है, है वो जाति है वो व्यक्ति है और ये तो वहाँ बैठा है नारायण सत्वज्ञ का दृष्टिकोण कहा है न सत्व दिन मदन्योगी न का फिर कक्षाचार्य ने कहा नई में सिद्धि में की दुनिया में कोई तत्व ज्ञानी मुझसे जुदा नहीं है मेरे सिवाय और कोई तत्व नहीं है और मेरे सिवाय कोई अज्ञानी नहीं है तो ये दृष्टिकोण ये दृष्टिकोण होता है तो अब ये प्रश्न हुआ अब तो ये प्रश्न हुआ।, तो हुआ कि देखो यथार्थक ज्ञान होना चाहिए तो शास्त्र तो शास्त्र को तो लोगों की भलाई के लिए अनुशासन करते हैं और वो तो अविद्या मिटाने के लिए अनुशासन करते हैं बोले ठीक है जिसको अविद्या दिखती हो तो अविद्या मिटाने की कोशिश करो तो अविद्या किसको दिखती है कि जहां अविद्या का वृत्ति है वहां अविद्या का दर्शन होता है